यो ब्रह्म विदधा पूर्वं यो वै वे वेद प्रयणोति तस्म तंगदु प्रकाशम मु क्षुर वै शह प्रपदे ओ शांति शांति शंक्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिद विभागिनेप्तहाय दक्षिणा शांति ओ तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित अनेक प्रकरण ग्रंथों में से प्रसिद्ध तत्वबोध नामक इस ग्रंथ के मंगलाचरण का उच्चारण कल हम लोग कर चुके हैं आज मंगलाचरण का विचार हम लोगों को करना है जो वासुदेवेंद्र योगीन्द्रम इत्यादि श्लोक है इसकी व्याख्या करना है तो व्याख्या का लक्षण है ऐसे किसी विषय पर व्याख्यान करना है का अर्थ होता है उस व्याख्याय ग्रंथ के विषय में पांच कृतियों को संपन्न करना उसका नाम होता है व्याख्यान उस व्याख्यान का लक्षण बताया गया है पदच्छेद पदार्थोक्ति ही विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्माधान व्याख्यानम पंच लक्षण व्याख्येय कहा जाता है जिस ग्रंथ की व्याख्या की जा रही है उसे कहते हैं व्याख्येय व्याख्या का विषय व्याख्य कहलाएगा और व्याख्यान मतलब उस ग्रंथ का अर्थ ज्ञानुकूल प्रतिपादन ये व्याख्यान कहा जाता है तो उस व्याख्यान का लक्षण क्या होगा तो पहले किसी भी व्याख्या ग्रंथ के अर्थ को समझने के लिए उस व्याख्यय वाक्य में कितने पद का प्रयोग हुआ उसे समझना उसे पदच्छेद कहा जाता है पदच्छेद तो यहां पर आठ पद है पूर्वार्ध में इस श्लोक के चार और उत्तरार्ध में चार पूर्वाध में चार हैं पहला है वासुदेवेंद्र योगीन्द्रम और दूसरा है नत्वा तीसरा ज्ञानप्रदम और चौथा गुरुम ऐसे ये चार पद हैं पूर्वाध में और उत्तरार्ध में चार पद है पहला है मुमुक्षुणाम दूसरा है हितार्था तीसरा है तत्वबोधो और चौथा है अभिधीयते ऐसे पूर्वार्ध में चार और उत्तरार्ध में चार मिलकर के कुल आठ पद हैं इस श्लोक में पदच्छेद होने के बाद पदार्थोक्ति ये द्वितीय कृत्य माना जाता है पहला कृत्य है व्याख्यान का पदच्छेद जिस श्लोक की व्याख्या की जा रही है उस श्लोक में कितने पदों पद कर्ता के द्वारा प्रयुक्त हैं वो सब समझ लिया तो फिर उन पदों के अर्थ का कथन पदार्थोक्ति कहलाता है पद हैं ये जो बताए गए हुए और पदार्थ कहा जाएगा इन पदों के अर्थ को पदार्थ कहते हैं पदस्य अर्थ है पदार्थ है। और उक्ति ही शब्द का अर्थ होता है कथन तो पदार्थोक्ति शब्द का अर्थ निकलेगा व्याख्य ग्रंथ में प्रयुक्त पदों के अर्थ का कथन ये पदार्थ कथन हो जाएगा पदार्थोक्ति नामक द्वितीय कृत्या पदार्थ को समझने के लिए आवश्यक होता है पद का संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं वृत्त्यात्मक और आपके अवृत्त्यात्मक फिर वृत्त्यात्मक पदों का भी अवंतर पांच प्रकार हो जाते हैं पांच भेद होते हैं वो सब लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के पढ़ने पर समझ में आएगा उससे पहले विभक्ति को समझना आवश्यक होता है पदार्थ के समझने के लिए वृत्ति आदि का विचार जैसे जैसे ग्रंथ आप पढ़ते जाओगे लघु सिद्धांत कौमदी आदि वो समझ में आएगा अभी इतना समझना कि ये आठ पद हैं उनमें से प्रत्येक पद की कौन सी विभक्ति होगी उसको समझना तो पूर्वार्ध में जो चार पद हैं उनमें से तीन पद हैं द्वितीय विभक्तियांत विभक्ति होती है संस्कृत में सुप सुबंत और तिगंत ऐसे पदों को कहा जाता है पद तो शुभ विभक्ति तिंग विभक्ति तो ये प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सब, ये सब विभक्ति कहलाती है और क्रिया पदों में तीन विभक्ति होती है तो वासुदेवेंद्र योगीन्द्रम ये है द्वितीय विभक्ति अंत एक पद ज्ञानप्रदम और गुरुम ये भी द्वितीय विभक्ति है जिन्हें संस्कृत शब्दों के सात विभक्ति के रूप समझ में आते होंगे तो उन्हें जैसे राम शब्द है एक रस्व अकारांत तो उसका द्वितीया के एक वचन में क्या बनता है रामम ऐसे ये तीनों के तीनों पद जो द्वितीयांत बताए हैं ना उनमें से दो पद है स्व अकारांत वासुदेवेंद्र योगींद्रम और ज्ञान ये दोनों रामम के तरह द्वितीयांत समझना और गुरुम तो ये भानु शब्द का होता है द्वितीय का एक जैसे भानुम ऐसे गुरुम ये भी द्वितीय है और नत्वा ये जो अव्यय कहलाता है ये नत्वा ये अव्यय विभक्ति है तो इस प्रकार ये तीन हो गए द्वितीय विभक्ति अंत एक हो गया अव्यय पद उत्तराध में मुमुक्षुनाम ये राणाम के तरह सष्टि का बहुवचन है हितार्था रामाय नमः गणेशाय नमः जैसे होता हैसे हितय ये चतुर्थी है और तत्वबोध राम के तरह तत्वबोध प्रथम अविभक्ति है और अभिधीयते ये क्रियापद है इसे तीन विभक्त विभक्ति कहा जाता है और जो क्रियापद होता है उसके अलग अलग तीन पुरुष हुआ करता है प्रथम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और संस्कृत में दो प्रकार के वाक्य होते हैं कर्तरी तीन प्रकार के कर्तरी प्रयोग कहा जाता है कर्ता और कर्मणि और भाव में तो यहां पर कर्म अर्थ में प्रयोग होने के कारण अभिधीयते ये विभक्ति कर्मार्थ में आई हुई है और जो कर्मणि प्रयोग होता है उसमें कर्म होता है प्रथमांत कर्तरी प्रयोग होगा तो कर्म होगा द्वितीयांत और कर्मणि प्रयोग होगा तो आपका ये जो कर्ता का वाचक पद होगा वो तृतीयांत होगा यहाँ पर कोई तृतीयांत पद तो है नहीं उत्तरार्ध में जो चार पद थे उसमें से मुमुक्सुनाम ष्टी है हितार्था चतुर्थी है तत्वबोध प्रथमा है और अभिधीयते ये प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन है ऐसा कहा जाता है ये सब व्याकरण की बातें लेकिन व्याकरण बिना समझे मूल किसी भी वाक्य का अर्थ बिना फिर जिस भाषा का आप अर्थ भाषा को समझते उस भाषा के अनुवाद को देखे बिना समझ में नहीं आता और यदि व्याकरण आपको आता है वाक्य रचना ठीक से आती है तो बिना किसी अनुवादक के द्वारा किए गए अनुवाद का आश्रय लिए स्वतः उस मूल ग्रंथ का अर्थ निकालने में सामर्थ्य आएगा निकाल सकता है उसके लिए व्याकरण की जरूरत होती है तो ये विभक्ति को आपने समझ लिया तो इसके बाद तीसरा कृत्य आता है विग्रह विग्रह होता है वृत्तियात्मक पदों के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है तो वासुदेवेंद्र योगीन्द्र यह पद है एक प्रकार से वृत्यात्मक पद इसमें एक अनेक शब्दों का मिल करके अनेक पदों का मिल करके एक पद होने का नाम होता है समास ते समास रूप वृत्ति है इसमें एक पहले था वासुदेव शब्द फिर इंद्र शब्द फिर योगी शब्द और एक फिर इंद्र शब्द ऐसे चार अलग अलग शब्द थे उन चारों का मिलकर के एक पद हुआ तो वासुदेवेंद्र शब्द का अर्थ निकलता है गोविंद वासुदेवेंद्र यानी गोविंद और वासुदेवेंद्र योगी शब्द का अर्थ निकलेगा गोविंद के साथ यानि परमात्मा के साथ जिसका अभेद हुआ है जो वासुदेव शब्दित परमात्मा को अहम अस्मि इस रूप में प्रतिपल अनुभव कर रहा है उसे कहा जाता है वासुदेव वासुदेवेंद्र योगी एने एक प्रकार से ब्रह्मज्ञानी और इंद्र शब्द का अर्थ निकलता है जो श्रेष्ठ है शिरोमणि है राजा है तो वासुदेवेंद्र योगी यानि परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करने वाले ज्ञानी और उन ज्ञानियों में जो इन्द्र हैं यानी श्रेष्ठ हैं विद्वद वरिष्ठ हैं ज्ञानियों की भी उनकी ज्ञान निष्ठा को देख करके अलग अलग नाम से उनकी अवस्था को देख करके विद्वत जगत में प्रसिद्धि होती है किसी को विद्वान कहते हैं विद्वदर कहते हैं विद्वद वरिष्ठ विद्वान है अभी अभी जिसे तत्वबोध हो गया तत्व ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास में ऐसा सत्वापत्ति नामक भूमिका में पहुंचा तो माना जाता है कि यह विद्वान है विद्वान का मतलब शब्दार्थ ज्ञान मात्र नहीं वेदांत शास्त्र के ता, तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एक अनुभवीता है विद्वान हुआ विद्वद कहा, कहा जाता है कि जो दो अन्य विद्वान है और ये एक विद्वान है उनमें से श्रेष्ठ दो में से एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए वर्ष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में तो विद्वद वर और विद्वद वरिष्ठ कहा जाता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है विद्वानों में तो भगवान शंकराचार्य जी अपने जो गुरुदेव हैं योगी आ, गोविंद पदाचार्य जी उनके लिए वासुदेवेंद्र योग्र इस शब्द का प्रयोग कर रहा है इसलिए वासुदेव वासुदेवेंद्र का अर्थ निकला गोविंद और योगिन्द्र का अर्थ निकलेगा कि जो परमात्मा से अनन्या गोविंद भगवत पाद नामक ये ये विशेषण है किसका गुरु का हमारे जो गुरुदेव हैं वे भगवत क्या नाम गोविंद पादाचार्य जी हैं और वे केवल वेदांत तात्पर्य विषय भूत ब्रह्मात्म एकत्व के अनुभविता मात्र नहीं है वो अनुभव कराने में भी समर्थ है इसलिए विद्वद वरिष्ठ है इस अभिप्राय से आगे कहते हैं कि दूसरा एक विशेषण बताते हुए ज्ञानप्रदम, ज्ञानप्रद कहा जाता है प्रद इसमें द शब्द का तो अर्थ है दाता देने वाला और प्रद कहा जाएगा प्रकृष्ट रूप से देने वाला कोई देने वाला होता है जितनी आशा लेकर के आप गए हो दाता के पास उसकी आशा की अपेक्षा बहुत ही कम देने वाला कंजूस दे रहा है थोड़ा बहुत कुछ वो तो द है दि दाता है कोई होता है आपकी जितनी इच्छा है उतना पूरा पूरा देता है कुछ जितनी इच्छा है, आप लेकर के गए थे उससे अधिक ही देता है तो प्रकृष्ट दाता कहलाता है प्रकृष्टम इति प्रदम ऐसी उत्पत्ति करते हैं या से न ददाती थी प्रदम तो वो हो गया प्रद शब्द का अर्थ क्या देता है उत्कृष्ट रूप से आपकी अपेक्षा से भी अधिक तो ज्ञानम तो ज्ञान प्रदम का अर्थ निकलेगा ज्ञानम प्रकर से न ददाती यह सदम ऐसी ज्ञानप्रद शब्द की व्याख्या करते हैं तो अर्थ निकलता है हम, हमारी अपेक्षा यानी जिज्ञासा से जिज्ञासा में यदि थोड़ी बहुत कई न्यूनता है उस न्यूनता को भी परिपूर्ण करके जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराने में समर्थ है वो हो गए एक प्रकार से वासु ज्ञान प्रधम ये दो गुरु के विशेषण हैं एक वासुदेवेंद्र योगीन्द्रम और दूसरा ज्ञान प्रधम और गुरु नत्वा शब्द का अर्थ है नम धातु से नत्वा शब्द बना तो उसका अर्थ निकलता है नमस्कार करके नत्व का अर्थ है नमस्कार करके तो ये जो यहां पर और गुरु शब्द की भी व्याख्या करते हुए कहा जाता है गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार रू शब्द का अर्थ है उस अंधकार का निवर्तक प्रकाश उसे कहा जाता है गुरु गुरु कोई शरीर विशेष नहीं अपितु ऐसा प्रकाश जो वेदांत तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एक विषयक अज्ञान का निवर्तक प्रकाश है प्रकाश प्रकाशप्रद है वो गुरु है प्रकाश क्या है अज्ञान का निवर्तक प्रकाश ज्ञान है इसलिए ज्ञान प्रदम तो ये जो ज्ञान प्रदान करते करते हैं गोविंद पादाचार्य जी उन्हें नमस्कार करके क्या कर रहे हैं यानी नत्वा ये क्रियापद है इसे पूर्ण क्रिया न करके अर्ध क्रिया कहा जाता है और इस नत्वा का कर्म है नत्व यानी नमस्कार करके किसको नमस्कार करके तो गुरुम नत्वा तो कैसे गुरु को नमस्कार करके तो जो ज्ञान प्रद है हमारी अपेक्षा के अनुरूप हमें वेदांत के तात्पर्य विषय की अनुभूति कराने वाले हैं ऐसे गुरु को नमस्कार करके उनका क्या नाम है और स्वरूप है तो कहा कि वासुदेव वासुदेवेंद्र योगिंद्र यानि भगवत पादाचार्य जी है गोविंद पादाचार्य जी है उनको नमस्कार करके आगे क्या करने जा रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी तो कहते हैं तत्वबोधो अभिधीय दे तत्वबोध तत्वबोध में तत्व शब्द का अर्थ होता है कोष में तत्व शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त होता है करके कहा गया है तत्व ब्रह्मणी याथार्थे का अर्थ है तत्व शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता है और तत्व शब्द का प्रयोग याथार्थ अर्थ में होता है यानी वास्तविक स्वरूप किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप के लिए तत्व शब्द का प्रयोग होता है तो तत्व शब्द के दो अर्थ निकले एक तो ब्रह्म और एक वस्तु का वास्तविक स्वरूप तो बोध का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान जिससे हो ऐसा ग्रंथ है ये ग्रंथ का नाम है ना इसलिए तत्व, तत्व तत्व बोधयति इति तत्वबोध ऐसी तत्वबोध शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है जैसे कुंभम करोती इति कुम्भकार अर्थ निकलता है घड़ा बनाने वाला ऐसे तत्व बोधयती का अर्थ निकलेगा जो तत्व जिज्ञासुओं को तत्व का बोध कराता है यानी तत्व ज्ञान में जो करण है प्रमाणभूत है तत्वबोध का प्रमाण वो कौन है ये ग्रंथ शब्द प्रमाणात्मक है ना इसलिए तत्वबोध शब्द का अर्थ लीजिए एक तो जब बोध शब्द का अर्थ केवल ज्ञान करेंगे तो तत्व ज्ञान अर्थ निकलेगा लेकिन यहां पर हितार्थाय में हित शब्द का अर्थ है तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान इसलिए तत्वबोध ये ग्रंथ का नाम होने से ग्रंथ को तत्वबोध शब्द से लेने के लिए ये अर्थ निकालिए कि तत्वज्ञान का साधन भूत जो प्रमाण तत्वज्ञान का साधन होता है ज्ञान के साधन का दूसरा नाम है प्रमाण तो प्रमाण वो कौन है तत्व में प्रमाण तत्वबोध नामक ग्रंथ और अभिधीयते का अर्थ होता है कथ्यते उचते तो ये जो तत्वबोध नामक ग्रंथ का कथन किया जा रहा है उपदेश किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है तो कहते हितार्था हितार्थ इसमें हित तो शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान तत्व और वह तत्वज्ञान है अर्थ यानी फल जिसका या तत्वज्ञान रूप जो प्रयोजन है कर्मधारे समाज समझ लीजिए तत्व ज्ञान रूप प्रयोजन और चतुर्थी है के लिए इस अर्थ में तो तत्वज्ञान रूप प्रयोजन के लिए तत्वज्ञान के उत्पादक प्रमाणभूत तत्वबोध नामक ग्रंथ का उपदेश किया जाता है ये हिताय तत्वबोधो अभिधीयते का निकलेगा तो किसके हित यानी तत्व तत्व ज्ञान लेना मोक्ष का साधनभूत तत्व ज्ञान क्योंकि मनुष्य जीवन का पूर्णत्व है मनुष्य जीवन की सफलता है आत्मज्ञान से ही होती है अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होना ये मनुष्य जीवन का साफल्य है और वो किससे होता है तो गीता के पन्द्रह अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तद बुद्ध बुद्धिमान कृत कृतकृत्य कृत, भारत सफल होने का अर्थ है कृतकृत्य क्रित होना कोई कर्तव्य शेष नहीं रहना तो ब्रह्म का कौन सा कर्तव्य शेष रहता है ब्रह्म कृतार्थ है कोई भी ब्रह्म का कर्तव्य अपने लिए नहीं है वो पूर्ण है और उस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने पर ही कृतकृत्य हो जाता है फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता और वो जो ब्रह्म भाव है वो सभी का स्वरूप होने पर भी उसको अभिव्यक्त करने वाला उस ब्रह्म विषयक अज्ञान को निवृत्त करने वाला होता है आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमश्यादि वाक्य उसे प्रमाण कहा जाता है शब्द प्रमाण और उस शब्द प्रमाण से होने वाला जो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उसी से हो जाता है ब्रह्म स्वरूपता के अज्ञान का निराकरण आवरण भंग जिसे कहा जाता है और वो होने के बाद जो हम थे वही हमारा स्वरूप थे और तीनों काल में ब्रह्म ही है लेकिन खाली अज्ञान के कारण अलक्ष्य प्रतीत होते थे वो अज्ञान चला जाता है तो ब्रह्म रूपता की अभिव्यक्ति होती है तो वो कृतकृत्य हो जाता है वो तो किससे हुआ ब्रह्म ज्ञान ने आत्मज्ञान ने तत्वज्ञान ने अज्ञान को दूर कर दिया और हम पूर्ण हो गए कृतकृत्य हो गए इसलिए जो हमें कृतकृत्य कर दे हमारे जीवन को सफल बना दे कोई भी कर्तव्य शेष न रहे वह जिससे ऐसा होता है उसे कहा जाता है हित मनुष्य के लिए हितकारक माना जाता है आत्मज्ञान और वो आत्मज्ञान जिससे होता है उसे कहा जाता है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाणों में ये वेदांत के जितने भी तत्वमसी मूल है और उस तत्व मसी की व्याख्या ही माने जाते हैं एक प्रकार से सभी बाकी वेदांत ग्रंथ चाहे फिर आप उपनिषदों के माध्यम से अहम ब्रह्मास्मि ऐसे अपने स्वरूप की पहचान कर लो या गीता के माध्यम से कर लो या ब्रह्म सूत्र के माध्यम से कर लो या किसी प्रकरण ग्रंथ के माध्यम से अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर लो जिस ग्रंथ के यानी जिस वाक्य के द्वारा आपको अहम ब्रह्माष्ट अनुभूति हो रही है उस वाक्य को कहा जाएगा तत्वबोध रो तत्वबोध नामक ये प्रकरण ग्रंथ है इससे भी अहम ब्रह्मास्मी अनुभूति होती है इसलिए वो हुआ प्रमाण तत्वबोध और उस प्रमाण का फल है अहम ब्रह्मास्मी ये प्रमा प्रमाण का फल होता है प्रमा और उस प्रमा को बताने वाला शब्द है हितार्थाय में शब्द तो उस हित के लिए यानी जिज्ञासु को अहम ब्रह्मास्मि बोध उत्पन्न हो जा इसके लिए तत्वबोध नामक प्रमाण का उपदेश किया जाता है ये तत्वबोध किसको होना है तो कहते हैं मुमुक्षु नाम तो मुमुक्षु कहा जाता है मोक्षम इच्छति इति मुमुक्षु मोक्ष को जो चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष चाहने वाला यानी साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु में मुमुक्षुत्व तो जिसमें है यानि मुमुक्षा जिसमें है मोक्ष को प्राप्त करने की संसार बंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जिसमें है वो है मुमुक्षु और ये मुमुक्षा उपलक्षण है पूर्ववर्ती तीन साधनों का वो तीन साधन कौन नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य और शम दमादिष्ठ संपत्ति ये तीन और चौथा मुमुक्षा इन चार साधनों से जो संपन्न है साधन चतुष्टय संपन्न ऐसे मुमुक्षु को हित यानी अहम्र मास में अनुभूति हो जाए इस उद्देश्य से तत्वबोध नामक ग्रंथ का उपदेश किया जा रहा है यह अर्थ निकलेगा तो कुल मिलकर के इसका अन्वय देखिए एक होता है वाक्य योजना फिर तो वाक्य योजना में ऐसा लगा दीजिए अभिध्य का करता होगा स्वयं ग्रंथ रचयिता भगवान शंकराचार्य जी है न उसका अध्यार करना होगा कर्ता के वाचक पद का तो मया ग्रंथ कर्ता मया कर्त्रा ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करिए शुरू में आधारित वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम ज्ञानप्रदम नत्वा नुमुक्षुना हितार्था तत्वबोधो अभिधीयते ये हुआ इस श्लोक का अन्वय अन्वय करने के लिए मया ग्रंथकर्ता इन दो पदों का अध्याय किया तो मुझ मया ग्रंथकर्ता का अर्थ है मुझ तत्वबोध नामक ग्रंथ के रचयिता के द्वारा और तत्व नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है शंकराचार्य जी तो शंकराचार्य जी के द्वारा वासुदेवेंद्र योगिन्द्र नामक याने गोविंद पादाचार्य नामक ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु का गुरु जी को नमस्कार करके मुक्षों को तत्वबोध हो जाए अहम ब्रह्मास्मीय अनुभूति हो जाए इसके लिए तत्वबोध नामक ग्रंथ का उपदेश किया जाता है तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना की जाती है ये इस श्लोक का अर्थ निकलेगा थोड़ा बहुत और कुछ इस विषय में वक्तव्य है उसे कल बताएंगे ओम पूर्ण मदह पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य शांति शाति शांति, शांति